मैं आपको पहले सिर्फ सिर्फ सुना रहा हूं समाधि योग वृत्तिरोध तदा दृष्टु स्वरूप स्थान वृत्ति सारूप्यम इतर वृत्ते पंच तय क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर्यलद्रा स्मृत प्रत्यक्षा अगम प्रमाणन विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतदूप प्रतिष्ठ वस्तु वस्तुशून्यो विकल्प अभाव प्रत्या निद्रा प्रत्यालबना वृत्तिर्द्रा अन्भूत विषया संप्रमोष स्मृति अभ्यासवैराग्याभ्याद त्र स्थ यस दीर्घकाल नैरतकारा सेृढ़ूमि दृष्टाश विषे वितृष्ण से तो वशिकार सं वैराग्यम तत्पर पुरस्ख्यातिर्गुण वैतृषण्य वितर्क विचार विचारानंदास्मिता यहाँ पे लिखा हुआ है रूप दूसरी पुस्तक में हे अगमशब्न आनंदा विराम प्रत्याभ्यास संराम संस्कार संस्कारशेषन भव प्रत्यय प्रकृति प्रकृतिल श्रद्धा स्मृति समाधि वीरस्मृति सज्ञापूर्वक इतरषा तीव्र संवेगासन्न मृदु मध्यादी मत्रि विशेष ईश्वर प्रणिधा कर्म क्लेशकर्म विपाशीपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर त्र नितिशय सर्व्ञीज सूर्वेशा गुरु कालेनाछेदाचक प्रणव तजपस्त भाव तत प्रत्यक्चेतनागम्यंत्रया भाव और इसके बाद फिर आपको द्वितीय अध्याय में है साधन पाद वहाँ पर आपको ऊनतीसवें सूत्र से है प्रारंभ यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान उष्टावंगानी अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य पिग्रह यम जातिदेशयानिन्न साभौम्रत शौचसतोषतपस्ध्याय प्रणिधानानि नियम बादने प्रतिपक्ष वितर्का लोभ विर्क बाधने प्रतिपक्षन वितर्कांसादह कृतकारिताक्रोध मोहपूर्वका मृदु मध्या प्रतिपक्ष प्रतिपक्षन अहिंसा प्रतिष्ठायाँ तस्सिध वैरत्याग क्रिया क्रियाफलाश्रय्व अस्ते सर्वे सर्वत्नोपा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा विर्रलाभ अपरीग्रहस्थर्जन्मकथंताबोध शौचात स्वंगजुगुपाईर संसर्ग सशुद्धि सौमनस्थ काग्रेन्द्रिययात्मशन योग्यवाने सतोषाद अनुत्म सुखलाभ काियसिद्धिशुद्धिक्षया स्वाध्यायाद स्वाध्यायादेवता संप्रयोगः सिद्धिरे स्थिर सामदि सिद्धिश्वर प्रणिधा स्थिरसुखम आसन प्रयत्नशिलसमति तस् श्वास प्रश्वासोतिद प्राणायाम बाह्याभ्यंतरस्तंभवृत्तिदेशदृष्टो दीर्घ सूक्ष बाह्याभ्यषयाक्षेपी चतु ततः क्षीयते प्रकाशावरण धारणा चो्यता मनस स्विष्रयोगे चित्त स्वरूपुकार इवेंद्रिया प्रत्याह ततः परमाश्यक्रिया तो यहाँ तक ये आपका साधन अध्याय के बाद फिर बात के केवल तीन सूत्र हैं प्रारंभ के देशबंधित धारणा तत्र प्रत्येक ध्यान तद एवाथ मातृ निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि तो ये हमारे पाठ्यक्रम में जो सूत्र थे हमने उनको फिलहाल यहाँ पर किया उसका उच्चारण